नंदरिया का त्याग गंगा नदी के किनारे आम का एक विशाल पेड़ था उसके फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे हर रात बंदरों को एक बंदरों की एक सेना वहां आती मजे से आम खाती एक दिन बंदरों के राजा नंदरिया ने उन्हें चेतावनी दी देखो पेड़ की एक शाखा नदी पर झुकी हुई है ध्यान रखना इस शाखा का एक भी आम नदी में न गिरे नहीं तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है बंदर सतर्क हो गए इसके बावजूद एक दिन एक आम अचानक नदी में जा गिरा और कुछ मछुआरों के हाथ लग गया उन्होंने उसे राजा को भेंट किया आम खाकर राजा ने कहा यह तो बहुत स्वादिष्ट है ऐसे बढ़िया आम की पैदावार कहाँ होती है चलो ढूंढा जाए राजा अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ा और पेड़ तक आ पहुंचा सब ने कुछ फल खाए और रात वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया हमेशा की तरह बंदरों की सेना रात को वहां आई उछलते कूदते बहुत शोर करते हुए सब आम खाने लगे राजा की नींद खुल गई उसने आदेश दिया इस जगह को हर तरफ से घेर लो सब बंदरों को मार डालो सिपाही अपने बाढ़ तैयार करने में लग गए बंदर डर से कांपने लगे भागकर नंदरिया के पास गए नंदरिया ने कहा घबराओ मत मैं आप लोगों को बचाऊंगा वापस की झाड़ियों से एक लंबी लता बेल को उखाड़ लाया उसके एक छोर को पेड़ से बांधा और दूसरे छोर को कसकर अपनी कमर में बांध लिया फिर तेजी से छलांग लगाकर नदी के उस पार के पेड़ तक पहुंचने की कोशिश की अरे यह क्या बेल की लंबाई पर्याप्त नहीं है नंदरिया पेड़ की एक शाखा को पकड़कर लटक गया इस तरह एक पुल बन गया नंदरिया ने अपने साथियों से कहा जल्दी आओ इस बेल पर चढ़कर मेरी पीठ पर से होकर सब जल्दी जल्दी भाग जाओ एक एक करके सब बंदर बचकर भाग गए आखिरी बंदर नंदरिया के ऊपर से जोर से कूद पड़ा और उसे घायल कर दिया उसकी नंदरिया से दुश्मनी थी राजा दूर से इस दृश्य को देख रहा था बोला यह बंदर महान है इसे मारना अन्याय होगा इस बंदर को नीचे उतारिए सैनिक बंदर को नीचे लाए और जमीन पर लेटा दिया राजा ने नंदरिया से कहा यह महान नेता तुमने अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों को बचा है ऐसा त्याग मैंने कभी नहीं देखा नंदरिया ने उत्तर दिया मेरे साथी मुझ पर निर्भर है वे डरे हुए थे एक अच्छे राजा को अपनी प्रजा ही सबसे प्रिय होनी चाहिए अपने आप से भी यह कहकर नंदरिया ने प्राण त्याग दिए। बनारस का राजा नंदरिया से बहुत प्रभावित हुआ और अपनी प्रजा के हित के लिए काम करने लगा जातक कथाएं